उन्हीं के पास चलकर पूछो वे तुम्हें हित का उपदेश करेंगे तदनंतर याज्ञवल्क और जनक दोनों राजा वरुण के पास गए और वहां उन्होंने मुक्ति का मार्ग पूछा वरुण जी ने कहा दो प्रकार से मुक्ति प्राप्त होती है एक तो कर्म करने से और एक कर्म न करने से वेद में यह मार्ग निश्चित किया गया है कि कर्म न करने की अपेक्षा कर्म करना श्रेष्ठ है धर्म अर्थ काम और मोक्ष ये चारों पुरुषार्थ कर्म से बधे हुए हैं निरपश्रेष्ठ कर्म द्वारा सब प्रकार के साध्यों की सिद्धि होती है इसलिए मनुष्य को सब तरह से वैदिक कर्म का अनुष्ठान करना चाहिए इससे वे इस लोक में भोग और मोक्ष दोनों प्राप्त करते हैं अकर्म से कर्म पवित्र है कर्म भिन्न-भिन्न आश्रमों और वर्णों के अनुसार अनेक प्रकार के होते हैं वर्णों और आश्रमों में भी चार आश्रम कर्म के द्वारा माने गए हैं उनमें भी गृहस्थ आश्रम अधिक पुण्यदायक है उससे भोग और मोक्ष दोनों प्राप्त हो सकते हैं यही मेरा मत है यह सुनकर राजा जनक और बुद्धिमान यज्ञवल्क ने वरुण का पूजन किया और पुनः यह बात पूछी कि सुरश्रेष्ठ आपको नमस्कार है आप सर्वज्ञ हैं बताइए कौन सा देश और तीर्थ ऐसा है जो भोग तथा मोक्ष प्रदान करने वाला है वरुण ने कहा इस पृथ्वी पर भारतवर्ष और उसमें भी दंडक वन पुण्यदायक है इसमें किया हुआ शुभ कर्म मनुष्य को भोग तथा मोक्ष दोनों प्रदान करता है तीर्थों में गौतमी गंगा श्रेष्ठ हैं वे मुक्तदायिनी मानी गई हैं वहां यज्ञ और दान करने से मोक्ष की प्राप्ति होगी वरुण का यह उपदेश सुनकर याज्ञवल्क और जनक उनकी आज्ञा ले अपनी पुरी में लौट आए फिर गंगा तीर्थ पर जाकर राजा जनक ने अश्वमेध आदि यज्ञ किए और विप्रवर याज्ञवल्क ने उन यज्ञों में आचारिका कार्य किया गौतमी गंगा के तट पर यज्ञ करने से राजा को मोक्ष की प्राप्ति हुई तत्पश्चात जनक वंश के बहुत से राजा क्रमशः वहां आकर यज्ञ करते और गोदावरी की कृपा से मोक्ष के भागी होते तभी से यह तीर्थ जनस्थान के नाम से विख्यात हुआ जनकों का यज्ञ स्थान होने से उसका नाम जनस्थान पड़ गया वहां स्नान दान और पितरों का तर्पण करने से तथा उस तीर्थ का चिंतन कर लें वहां जाने और भक्ति पूर्वक उसका सेवन करने से मनुष्य सब अविलसित वस्तुओं को पाता और मोक्ष का भागी होता है अरुणा और वरुण नामक दो परम पवित्र नदियां हैं उन दोनों का गोदावरी में संगम हुआ है जो बहुत ही पवित्र तीर्थ है उसकी उत्पत्ति की कथा सब पापों का नाश करने वाली है उसे बताता हूं सुनो महर्षि कश्यप के ज्येष्ठ पुत्र आदित्य सूर्य समस्त लोकों में विख्यात हैं वे तीनों लोकों के नेत्र हैं उनकी किरणें अत्यंत दुस्साह हैं भगवान सूर्य के रथ में सात घोड़े जुटे होते हैं सूर्यदेव संपूर्ण लोकों द्वारा पूजित हैं उनकी पत्नी का नाम उषा है उषा विश्वकर्मा की पुत्री और त्रिभुवन की अद्वितीय सुंदरी हैं उसे अपने स्वामी के तीव्र ताप का सहन नहीं हो पाता था वह सदा इसी चिंता में पड़ी रहती कि मुझे क्या करना चाहिए पूसा के दो बुद्धिमान पुत्र थे वैवश्रुत मनु और यम एक कन्या भी थी जो परम पवित्र यमुना नदी के रूप में विख्यात हुई एक दिन पूसा ने अपने ही समान रूप वाली अपनी छाया उत्पन्न की और उससे कहा तू मेरी ही जैसी होकर मेरी आज्ञा से पति की सेवा तथा मेरे पुत्रों का पालन कर मैं जब तक लौट ना आऊं तब तक तुम ही पति की प्रेयसी बनकर रहो यह रहस्य किसी को ना बताना मेरी संतानों पर भी यह भेद प्रकट ना होने पाए छाया ने बहुत अच्छा कह कर पूसा की आज्ञा स्वीकार कर ली और पूसा घर से निकल गई उसने तपस्या के लिए उत्तर कुरु नामक देश को प्रस्थान किया वहां पहुंचकर उसने घोड़ी का रूप धारण करके कठोर तपस्या आरंभ की जब सूर्य देव को इसका पता लगा तब वे भी घोड़े का रूप धारण करके उसके पास गए पतिव्रता ऊषा पर पुरुष की आशंका से भागकर भारतवर्ष में गौतमी के तट पर आई वहां उसका पति के साथ समागम हुआ जिससे अश्वनी कुमारों की उत्पत्ति हुई वह स्थान अश्वतीर्थ भानू तीर्थ और पंचवटी आश्रम के नाम से विख्यात हुआ तापी और यमुना दोनों सूर्य की कन्याएं थीं वे गौतमी तट पर अपने पिता से मिलने के लिए अरुणा वरुण नामक नदियों के रूप में आईं थीं उन दोनों का जहां गंगा में संगम हुआ है वह बहुत उत्तम तीर्थ है उसमें भिन्न-भिन्न देवताओं और तीर्थों का पृथक-पृथक समागम हुआ है उक्त संगम में 27000 तीर्थों का समुदाय है वहां किया हुआ स्नान और दान अक्षय पुण्य देने वाला है नारद उस तीर्थ के स्मरण कीर्तन और श्रवण से भी मनुष्य सब पापों से मुक्त हो धर्मवान और सुखी होता है गारुण तीर्थ और गोवर्धन तीर्थ की महिमा ब्रह्मा जी कहते हैं नारद गरुण नामक तीर्थ सब विघ्नों की शांति करने वाला है उसके प्रभाव का वर्णन करता हूं ध्यान देकर सुनो शेषनाग के एक महाबली पुत्र था जो मडिनार्क के नाम से प्रसिद्ध हुआ उसे सदा गरुण का भय बना रहता था अतः उसने अपनी भक्ति के द्वारा भगवान शंकर को संतुष्ट किया प्रसन्न होने पर भगवान महेश्वर ने कहा नाग कोई वर मांगो नाग ने कहा प्रभु मुझे गरुण से अभय दान दीजिए भगवान शिव ने कहा ऐसा ही होगा तुम्हें गरुण से भय न हो वरदान पाकर मणि नाग गरुण से निर्भय होकर बाहर निकला वह क्षीर सागर के समीप जहां भगवान विष्णु शयन करते हैं इधर-उधर विचरणने लगा जहाँ गरुण निवास करते थे उस स्थान पर भी वह जाया करता गरुण ने उस नाग को निर्भय बिचरते देख पकड़ लिया और अपने घर में लाकर डाल दिया इस बीच में नंदी ने जगदीश्वर भगवान शिव से कहा देवेश्वर अब मरिनाग नहीं आता है जान पड़ता है गरुण ने उसे खा लिया या बांध रखा है यदि वह जीवित होता तो यहां आए बिना न रहता नंदी की बात सुनकर भगवान शिव ने नाग की अवस्था को जान लिया और कहा वह नाग गरुण के घर में बाधा पड़ा है तुम शीघ्र जाकर जगदीश्वर भगवान विष्णु की स्तुति करो और गरुण के द्वारा बंधन में डाले हुए नाग को मेरे कहने से ले आओ प्रभु की बात सुनकर नंदी स्वयं ही लक्ष्मीपति के पास उपस्थित हुए और भगवान शिव की कही हुई बातें हाँ निवेदन के तब भगवान नारायण ने प्रसन्न होकर गरुड़ से कहा बिनतानंदन मेरी बात मानकर नंदी को वह नाग लौटा दो गरुड़ ने नाग देना स्वीकार नहीं किया और गर्व से कहा मैं आपका भृत्य हूं मैं नाग को लाया आप उसे नंदी को दे रहे हैं स्वामी तो सेवक को दया करते हैं परंतु आप तो मेरी प्राप्त्य वस्तु को छीन रहे हैं मेरी शक्ति आप जानते ही हैं मेरे ही बल से तो आपने संग्राम में दैत्यों पर विजय प्राप्त की है भगवान विष्णु ने गरुण की बात सुनकर सबके सामने हंसकर कहा पक्षीराज ठीक है तुम्हारे ही बल से मैंने असुरों पर विजय पाई है फिर भगवान ने क्रोध न करके कहा गरुण मैं मानता हूं तुम में विलक्षण शक्ति है पर तुम मेरी इस कनिष्ठ उंगली को तो वहन करो इतना कह कर भगवान ने अपनी उंगली गरुण के मस्तक पर रख दी गरुण उंगली का भार सह नहीं सके तब गरुण ने दीन भाव से लज्जित होकर हाथ जोड़कर प्रार्थना की और कहा मैं आपका अपराधी हूं मेरा परित्राण कीजिए फिर उन्होंने माता लक्ष्मी से प्रार्थना की लक्ष्मी ने कृपा फूल होकर जनार्दन से कहा नाथ विपन्न भृत् गुरुण की रक्षा कीजिए तब भगवान ने नंदी से कहा नंदिकेश्वर तुम गरुण के साथ ही नाग को महादेव जी के पास ले जाओ बहुत अच्छा कहकर नंदी गरुण और नाग के साथ धीरे-धीरे शंकर जी के पास गए और सब समाचार उन्हें कह सुनाया